श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद स्वामी शिवानंद जिस ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था वह भूकैलाश के राजवंश से संबंधित था तथा उसकी भी घोषाल उपाधि थी उनके पिता श्रीयुक्त रामकनाई घोषाल ने मुक्तियारी की परीक्षा पास करके बारह सात में कानून का काम प्रारंभ किया उसमें ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के फलस्वरूप वे रानी रासमणी के मुख्तियार नियुक्त हुए कलकत्ते से जयसूर जाने के मुख्य मार्ग में रानी का एक छोटा सा कचहरी भवन था घोषाल महाशय उसी मकान में सब परिवार रहते थे और उसी मकान में 16 नवंबर अट्ठारह सौ कार्तिक कृष्णा एकादशी तिथि बृहस्पतिवार को ग्यारह बजकर 10 मिनट पर स्वामी शिवानंद ने जन्म ग्रहण किया आपका पूर्व नाम तारकनाथ घोषाल था पिता रामकनाई और माता वामा सुंदरी बहुत समय तक पुत्र का मुख देखने से वंचित रहे थे इस कारण वे तारकेश्वर महादेव के शरणागत होकर व्याकुलता पूर्वक एक वर्ष से अधिक काल तक पुनश्चरण उपवास तथा प्रार्थना आदि करते रहे अंत में एक दिन वामा सुंदरी देवी ने स्वप्न में देखा कि बाबा तारकनाथ सामने प्रकट होकर कह रहे हैं मैं तुम लोगों की भक्ति से संतुष्ट हूँ तुम की की बनोगी। तारकेश्वर की कृपा से प्राप्त संतान का का नाम नाम तारक हुआ हुआ और घर में दुलार फुनू। ज्योतिषियों ने जन्म बनाने के के बाद बताया कि जातक 25-26 वर्ष की आयु में सन्यास योग है और यदि किसी तरह घर में रह ही जाए तो वह राज सम्मान का अधिकारी होगा तारक के पिता देवी के भक्त थे वे तंत्र मत के अनुसार घर में ही पंचमुंडी आसन की स्थापना करके निमित रूप से उपासना किया करते थे विशेष तिथियों पर विशेष पूजा में बहुत से लोग आमंत्रित होकर उनके घर में प्रसाद ग्रहण करते थे कभी कभी सुदूर प्रांतों के साधकगण भी आकर घोषाल भवन का आतिथ्य स्वीकार करते थे घोषाल महाशय एक ओर जैसे विपुल धन अर्जित करते थे वैसे ही दूसरी ओर खुले हाथों व्यय भी किया करते थे वे बरसात के उच्च अंग्रेजी विद्यालय के सिक्रेटरी थे तथा विद्यालय के 25-30 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाते थे तारक की माता वामा देवी बड़ी धर्मपरायण तथा शांत स्वभाव की थी वे अत्यंत सुंदरी थी विद्यार्थियों तथा पूरे परिवार के लिए भोजन पकाने आदि का काम वे स्वयं करती थी रामकनाई रसोईया ब्राह्मण रखने की इच्छा व्यक्त भी करते तो वे राजी नहीं होती थी तारक भी उस 25-30 लड़कों की ही तरह रहा करते थे यदि कोई पड़ोसिन कभी कुछ शिकायत करती लड़के का जरा भी ख्याल नहीं रखती तो वे उत्तर देती लड़का उनका है मेरा नहीं उन्होंने दया करके दिया है वे ही उसकी देखभाल करेंगे भक्तिमती माँ अपने दुलारे तारक को तारकनाथ के हाथों सौंप निश्चिंत मन से दैनंदिन कार्यों में मग्न रहा करते थे कामकाज के सिलसिले में घोषाल महाशय दक्षिणेश्वर स्नान के पश्चात लाल रेशमी धोती पहनकर मां के मंदिर में ध्यान करते थे उनका शरीर लंबा चौड़ा और गौरवर्ण था वक्षस्थल सदा लाल रहता था देख कर लगता मानव साक्षात भैरव हो उनके साथ एक गायक रहा करते थे वे जब ध्यान में तन्मय रहते उस समय गायक पीछे बैठकर देह तत्व तथा काली विषयक भजन गाते रहते थे और साथ ही ध्यानमग्न साधक के कपोल आंसुओं से भीग जाते थे वे जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो भय से कोई उनके सामने नहीं आता था दक्षिणेश्वर आते जाते उनका श्री राम कृष्ण के साथ परिचय हुआ साधन काल में जब श्री राम कृष्ण की देह में असह्य उत्पन्न हुआ था तब घोषाल महाशय ने सब कुछ सुनकर उन्हें इष्ट कवच तावीज धारण करने की सलाह दी थी यह कवच धारण करते ही ठाकुर का गात्रदाह बिल्कुल कम हो गया साधक पिता और धर्मप्राण माता का एकमात्र लाड़ला तारक कस्बे की ग्राम सुलभ हरियाली के बीच खुले आकाश के नीचे खेलते हुए घुमा करते थे खेल में वे पिता के संदूक में से रुपये पैसे निकाल तालाब के पानी में फेंकते जाते और आनंद से ताली बजाते हुए नाचते थे उन्हें जलेबी का बड़ा शौक था अतः पिता दुलारे पुत्र के लिए थाली के आकार की बड़ी जलेबी बनवा कर ले आते थे। कुत्ते से उन्हें बड़ा प्रेम था। रात को सोते समय भी वह उनके साथ रहा करता था गाजन गाजन बंगाल का एक लोकोत्सव है जो चैत्र संक्रांति के दिन पूर्ण होता है इसमें गाँव के कुछ विशिष्ट लोग प्राय एक मास पहले से व्रत लेकर सन्यासी के वेश में घूमते हुए शिव जी के नाम पर भिक्षा मांगते हैं के पद पर उन्हें कंठस्थ थे और गाजन के सन्यासियों को हराना उनका एक अद्भुत शौक था सन्यासियों को आते देख वे रास्ते में रेखा खींचकर पद गाने लगते थे व्रत के नियमानुसार उस रेखा को लांघ न सकने के कारण उन सन्यासियों को हार मानते हुए काफी चिरौड़ी विनती करनी पड़ती तब कहीं उन्हें छुटकारा मिलता तारक की प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ बारास के मिशनरी स्कूल में हुआ था वहां थोड़े दिन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उच्च अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश लिया वे भावुक प्रकृति के थे और मेधावी होते हुए भी उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी सुन सुनकर उन्होंने बहुत से भजन सीख लिए थे मधुर कंठ बालक के मुख से काली के भजन सुनकर लोग मुगमुग्ध हो जाते थे